परमार्थ प्रसंग तीन आत्मज्ञान का अर्थ केवल अपने को ब्रह्म स्वरूप समझकर अनुभूति करना नहीं है समस्त जीवों को भी ब्रह्म स्वरूप देखना है अपने अंतर में तथा बाहर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने को ही उपनिषदों के मत में परम आत्मानुभूति या मुक्ति का लक्षण कहा गया है श्री चैतन्य और श्री रामकृष्ण के जीवन में हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाते हैं यही जीव ब्रह्मवाद इतने समय तक शास्त्रों में दार्शनिक गणों की के विचारों में था एवं पर्वत अरण्य निवासी योगी ऋषि और मुमुक्षुओं की की साधना की वस्तु होने की कारण पर्वतों की गुफाओं में ही छिपा था इस महान तत्व को किस प्रकार गृह सन्यासी के भेद से रहित सबके दैनिक जीवन में सफलता प्रयुक्त किया जाए इसका इशारा स्वामी जी ने श्री ठाकुर से पाकर जीव के नारायण ज्ञान से ज्ञान से सेवा व्रत का संसार में प्रचार किया है आत्मनो मोक्षार्थम जगत स्वयं की मुक्ति और जगत के हित के लिए यह आदर्श परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहायकारी है किस प्रकार साधना द्वारा वेदांत का जीव ब्रह्मवाद प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके और मानव सेवा में प्रयोग किया जा सके इसका कौशल तथा जगत की की मध्य युग के रोमन कैथोलिक सन्यासियों द्वारा अनुष्ठित सेवा धर्म से मूलत भिन्न है बौद्ध संन्यासी लोग जो आर्थ नर नारियों की सेवा करते थे वह दया और करुणा से प्रेरित थी और वह उनके निर्वाण में सहायक होगी ऐसा समझकर होती थी कैथलिक संन्यासियों का सेवा कार्य भी इसी प्रकार दया तथा करुणा मूलक ही था इस प्रकार के सेवा कार्य में सेव्य और सेवक के बीच में भेद बुद्धि अपरिहार्य है इसमें सेवक लोग अपने आप को उच्चासन पर प्रतिष्ठित समझते और सेव्य गढ़ उनके सहाय के भिखारी है ऐसा अपने आप को समझकर उनके सम्मुख कृतज्ञ होना उचित है इसी भाव का करते हैं भावमूलक है, भाव है। अतः उसमें सेव्य सेवक के बीच में कोई पार्थक्य नहीं है क्योंकि आत्मा की दृष्टि से दोनों ही अभिन्न है परंतु सेव्य लोग सेवकों की सेवा या पूजा का सुयोग सौभाग्य और अधिकार प्रदान करते हैं इसलिए सेवक संतुष्ट तथा सेव्य गणों के निकट कृतज्ञ है स्वामी जी ने कहा है लेट दी गिवर नील डाउन एंड वर्शिप लेट दी रिसीवर स्टैंड अप एंड परमिट अर्थात दाता लोग ही ग्रहिताओं के सामने घुटने टेककर उन्हें सेवा पूजा ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना ज्ञापन करें तथा उनसे अनुमति की भिक्षा मांगे, इसमें और पूर्वोक्त भावों के बीच में आकाश पाताल प्रभेद है